श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का धर्म प्रचार किस तरह कहाँ तक हुआ है तथा आगे भी कैसे होता रहेगा फूल खिला दूर दूर से मधु लोलो भौरे पागलों की तरह चारों ओर से आ जुटे। सूर्य की रश्मि छूकर कमल खिलखिलाकर हंस पड़ा उसकी पंखुड़ियाँ खुल गईं और भौरों को जी भर मधु लेने दिया उसने इस काम में थोड़ी भी किपणता नहीं की पाश्चात्य शिक्षा से एकदम अछूता रहकर भारत में प्रचलित संस्कार कहने वाले धर्म भाव के द्वारा अपने गठित जीवन में श्री कृष्ण देव ने संसार को जो धर्म मधु प्रदान किया इससे पूर्व क्या उसका अमृतमय आस्वाद उसे और कभी प्राप्त हुआ है जिस महान धर्म शक्ति का संचय कर उन्होंने अपने शिष्य वर्ग में उसे संचारित किया है जिसके प्रबल उच्छ्वास से बीसवीं सदी के विज्ञान के आलोक में भी लोग धर्म को भी एकदम प्रत्यक्ष विषय समझने लगे हैं और सब धर्मों के भीतर एक अपरिवर्तनशील जीता जागता सनातन धर्म स्रोत प्रवाहित होते देख रहे हैं क्या इससे पूर्व संसार ने और कभी उस शक्ति का अभिनय देखा है जैसे वायु एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाती है वैसे ही मानव जीवन क्रमशः एक सत्य से दूसरे सत्य पर पहुंचता हुआ एक अपरिवर्तनी अद्वैत सत्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब वह उस अनंत अपार अवांग अन सत्य की निश्चित उपलब्धि कर पूर्ण काम बन जाएगा क्या कभी संसार में इसके पहले यह अभय वाणी सुनी गई है भगवान श्री कृष्ण बुद्ध शंकर रामानुज चैतन्य देव आदि भारत के तथा ईसा मोहम्मद आदि बाहर के धर्माचार्यगण धर्म जगत के जिस एक देशीय भाव को दूर करने में समर्थ नहीं हुए अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उसे विनष्ट कर विपरीत धार्मिक मतों में यथार्थ समन्वय रूप असाध्य साधन करना एक निरक्षर ब्राह्मण बालक के लिए कैसे संभव हुआ क्या ऐसा चित्र और कभी किसी ने देखा है हे मानव धर्म जगत में श्री कृष्ण देव का उच्चासन कहाँ पर प्रतिष्ठित है, है यह निर्णय करना यदि तुम्हारे लिए संभव हुआ तो बताओ किंतु इस संबंध में कुछ कहने का हम साहस न कर सके केवल इतना ही हम कह सकते हैं कि उनके चरण स्पर्श से निर्जीव भारत अत्यंत पवित्र तथा जागृत हो उठा है एवं संसार के गौरव तथा आशा के स्थल पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है उनके मानव शरीर धारण करने के फलस्वरूप मानव भी देवताओं का पूज्य बन गया है और उनके द्वारा जिस शक्ति का जागरण हुआ है उस अद्भुत लीला अभिनय के आरंभ मात्र को ही संसार ने स्वामी विवेकानंद जी में अनुभव किया है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव पर्व उत्तरार्ध संपूर्ण